नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते जी क्यू करते हैं अच्छा ओम स नवतो स साहवीर्यम भुनको सह वीर करवा वही तेजशी नधी तमस्तो सुनो एक चार्जर है तो लाइये ना जो, जो है इंडिया भी लगाना है फोन को लगा देते हैं दे, दे, दे, दे जल्दी तो हम हम तब तक जो है लगाते हैं तो ये जो है हमारा ये दूसरा पाद का अठारहवा नंबर सूत्र चल रहा था ना जी हाँ, जी दूसरा पाद का अठारहवा नंबर सूत्र चला था कि हाँ, प्रकाश हाँ, क्रिया स्थितिशीलम भोगापवर्गार्थं भोगाप वर्गार्थम जी। अठारवा नंबर सूत्र है बोल रहे हैं दृश्य किसको कहते हैं तो बोलते हैं प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वभाव है जिनका उनका नाम दृश्य है जिसका स्वभाव प्रकाश है जिसका स्वभाव क्रिया है जिसका स्वभाव स्थिति है स्थिरता है स्थर्य है उसको कहते हैं दृश्य और जो भूतेन्द्रियात्मक है भूत और इंद्रिय स्वरूप है जिसका जिसका स्वरूप भूत है पृथ्वी लग्नि बायु आकाश जिसका स्वरूप इंद्रिय है जिसका स्वरूप इंद्रिय है उसको कहते हैं उसको कहते हैं क्या कहते हैं कि दृश्य और फिर आगे कहा भोगाप वर्गार्थम दृश्यम बोल रहे हैं कि भोग और अपवर्ग प्रयोजन है जिसका जिसका प्रयोजन भोग और अपवर्ग है उसको दृश्य कहते हैं मैने ये दृश्य जो है ये भूगर अपवर्ग के लिए है तो ये है, इस पर हमने बता दिया था सब इसकी हम व्याख्या करते हैं जी। इसमें कोई शंका तो नहीं है नहीं नहीं जी तो आगे कि प्रकाश शीलम सत्वम एक एक करके व्याख्या कर रहे हैं प्रकाश क्रिया स्थिति तो प्रकाश मतलब है कि प्रकाश शीलम सत्वम प्रकाश का अर्थ है वहां पर सत्व प्रकाश स्वभाव है जिसका तो प्रकाश स्वभाव प्रकाश शीलम सत्वम यस्य स्वभाव प्रकाश वर्तते तत्सत्व जिसका स्वभाव प्रकाश है लाइट है वह चाहे वह ज्ञान रूपी प्रकाश हो चाहे वह सूर्य चंद्रमा इत्यादि का प्रकाश हो सूर्य का प्रकाश हो चंद्रमा का प्रकाश हो पृथ्वी का प्रकाश हो ये क्या बोलते हैं कि ट्यूब का प्रकाश हो इत्यादि तो जिसका स्वभाव प्रकाश है उसको कहते हैं सत्व और क्रियाशीलम रजह और जिसका स्वभाव क्रिया हो उसको कहते हैं रजो गुण रज है वो ये पदार्थ है तो वो वो हो गया रज और स्थितिशीलम तमह इति और जिसका स्वभाव स्थिति हो तीरता हो उसको कहते हैं तमह तो ये तीन गुण है वाला सत्व और क्रियाशील वाला रज और स्थितिशील वाला तम तो ये तीनों गुण ये जो तीनों गुण इस चीज को ध्यान में रखेगा कि अर्थात यहाँ पर जो है प्रकाश गुण है और सत्व द्रव्य है कुछ एक व्यक्ति हैं ऐसी इसकी व्याख्या करते हैं कि सत्व रज तमस गुण है और द्रव्य कोई अलग चीज कोई एक द्रव्य है जिसका एक गुण है क्वालिटी है परंतु नहीं यहाँ पर सत रजतमस जो है ये तीनों को अलग अलग द्रव्य माना एक द्रव्य है वास्तविक और ये उसके प्रकाश गुण है क्रिया गुण है और स्थिति गुण है तो यहाँ पर पिछले बार मैंने आपको बता दिया हुआ था इस पर चर्चा किया था अब ये बोल रहे की एत गुणा परस्परूप रक्त प्रभागा परिणाम संयोग विभागर्माण इतरेतरोश्रिएण उपर्जितूर्त परस्पर, परस्परांगिवे असंभिशक्ति प्रभागातीयशक्तिपा प्रधान वेलायां उपदर्शित सन्निधाना सधागुणी व्यापारे प्रधान ता पुषाथ कर्तव्य तया प्रयुक्त सामथ्या मात्रोपकारिणो अयस्कांत मणिकल प्रत्यय अंतरेण एक वृत्तिम अवर्तमान प्रधान उच्यते इतना बड़ा तक बहुत बड़ा वाक्य है बहुत बड़ा वाक्य है आज इतने ही बड़े वाक्य को समझाऊंगा ठीक है अच्छा। और सोमवार को मैं पढ़ाऊंगा सोमवार को अब स्कूल नहीं जाया करेंगे अच्छा हाँ तो सोमवार को आपको शाम में पढ़ा दिया करूंगा तो कम से कम दो दिन तो हो जाएगा अच्छा चार बजे हाँ जो समय वही रहेगा जैसे यहाँ का सात बजे है ठीक है अच्छा। तो वही समय रहेगा तो उसको हम आपको उस समय पढ़ा देंगे हाँ तो अब शनिवार और सोमवार का रहेगा आगे शनिवार और सोमवार तो एक दिन में पूरा पूरा नहीं हो पाता है नहीं ठीक तो... है जैसे जो तो देखिए हर एक पैराग्राफ बिल्कुल अलग अलग है किसी में अधिक कठिनाई है किसी में कम है और आप जिस जिसका व्याख्या भी करते हैं गहराई में तो उसमें टाइम तो लगेगा टाइम तो लगता ही है और ये है मुझे कोई विशेष हो गया या मुझे जाना पड़ा स्कूल तो उस दिन जो है बोधू गपा लेके आज पाठ नहीं होगा ठीक है अच्छा तो आइए तो बोल रहे हैं कि एते गुणा परस्परोपरक्त प्रविभागा इसका सबसे पहले एते गुण मानी ये जो गुण है सतर्ज समस्त जो ये द्रव्य हैं गुण हैं जो पदार्थ हैं वस्तु हैं ये तीनों जो गुण है परस्परोपरक्त प्रभाग वाले है परोस्परूपरक्त प्रविभाग का मतलब क्या है इसका पहले समास समझिए बोलते हैं परस्परम का मतलब है अन्योन्यम परस्परम माने एक दूसरे परस्पर अन्यम और उपरक्ता उपरक्ता का मतलब है संस्रिष्टा उपरक्ता का मतलब है संस्रिष्टा उपरंजिता ये हो गया संश्रिष्टा माने उपरंजिता प्रभागा प्रविभागा का मतलब की अंशाह खंडा ये शाम से परस्पर परक्त प्रभागा फिर एक बार कर रहा हूं परस्परम उपरक्ता प्रभागा ये शाम ये हुआ मने जिनके जो प्रविभाग हैं यहां पर प्र जिनके मने जिन गुणों के सतुर्दमस के अन्य पदार्थ लेंगे बहुबरी समास है यहां पर तो जिन पदार्थों के जिनके मैंने जिन, जिन सत्व तमस जो गुण है उनके प्रविभाग, प्रविभाग विभाग तो समझते ही हैं। हाँ जी विशेष प्रकार से जो भाग है विशेष प्रकार से और उसमें प्रविभाग कर दिया प्रकृष्ट रूप से विशेष प्रकार से जो भाग हैं, विभाग हैं। तो जिनका प्रविभाग जिनके अलग अलग जो अंश है मैंने कहने का हिप्राइ ये हुआ अलग अलग जो खंड है सत्व अलग हैं, रजस अलग हैं, तमस अलग है क्या बताया जी स्पष्ट करें कि सत्व अलग है रजस अलग है तमस अलग हैं। तीनों एक नहीं है तो जिनके अलग अलग जो प्रविभाग हैं, परंतु परस्पर उपरक्त हैं, मिले हुए हैं तो परस्पर उपरक्त मैने परस्पर मिले हुए परंतु प्रविभागा तीनों की अलग अलग सत्ता है तीनों एक साथ मिले हुए हैं सत्व रजस और तमस जो गुण हैं ये प्रकाशशील सत्व क्रियाशील रज और स्थितिशील जो तम है ये तीनों मिले हुए हैं परंतु इन तीनों की सत्ता अलग अलग है तीनों एक नहीं है तीनों एक नहीं है जी? जी नहीं उसका उदाहरण है जिस तरह हम एटम को कहते हैं हम लोग जी ए, ए, एक एक को तो आ, उसके तीन हिस्से हैं आ, उसके न्यूक्लियस के अंदर जो अंदर जो जुड़े हुए हैं उसमें तो प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रल इकट्ठे हैं दोनों बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं और जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों तरफ नाचते हैं कह लीजिए तो तीनों, एक साथ तीनों की सत्ता अलग है मगर एटम को गिनी तो तीनों इकट्ठे है एक के रूप में कह लीजिए मिले जुले है हाँ तीनों मिले जिले हैं परंतु तीनों की सत्ता अलग है हाँ जी तीनों एक नहीं है हाँ जी तो जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिले हुए हैं तो वो जो है तीनों एक साथ है परंतु एक साथ होते हुए उसको हमें ये नहीं भूल कर समझना चाहिए की तीनों एक ही चीज है नहीं तीनों की सत्ता अलग अलग है ठीक हाँ जी ऐसे ही यहाँ पर है कि की सतम जो तीन पार्टिकल्स हैं थ्री जो पार्टिकल्स है वह तीनों आपस में परस्पर उपरक्त हैं, उपरंजित है मानो रंगे हुए हैं उपरंजित कहते हैं रंगे हुए को आपस में रंगे हुए हैं आपस में घुले मिले हैं आपस में संयुक्त हैं, आपस में संश्रेष्ठ है परंतु प्रभिभाग प्रभिभाग वाले है अलग अलग सत्ता वाले हैं अलग अलग दोनों विभाग वाले है इसलिए करें कि परस्परम उपरक्तम प्रविभागा ये माने प्रविभागा ये सम परस्परम उपरक्ता संश्रेष्ठा प्रविभागा जिनका प्रविभाग जिनके अलग अलग जो खंड हैं परस्पर उपरक्त हैं उसको कहेंगे परस्पर उपरक्त प्रभागा समझ आया जी हाँ जी हाँ तो इसको सरल भाषा में यदि कहना चाहे तो ये कहेंगे कि परस्पर मिले हुए परंतु अलग अलग सत्ता वाले हैं अलग अलग विभाग वाले हैं समझ गया जी हाँ जी सरल भाषा में समझाना चाहेंगे तो ऐसे समास समाज हमने बता दिया परंतु तो सरल भाषा में भी कहेंगे तो ऐसा इसमें कहेंगे परस्पर मिले हुए हैं परंतु सब जोड़ दीजिएगा फिर परस्पर मिले हुए हैं परंतु प्रविभाग वाले हैं, परंतु अलग अलग विभाग वाले हैं अलग अलग अंश वाले हैं तीनों एक नहीं है समझ गए हाँ जी आगे कर रहे हैं की परिणामी जो परस्पर मिले हुए अलग अलग खंड वाले अलग अलग अंश वाले हैं विभाग वाले हैं ये सतरज तमस परिणामी है क्या है ये परिणामी है पर, सतरजमश हाँ जो है ये परिणामी है रुक जाइए कोई आया है अच्छा मैं उसको गेट खोल के आता हूं और परस्पर जो है सॉरी परस्पर जो है ए, बोल रहे हैं कि ये मिले हुए हैं अलग अलग उस वाले हैं और साथ परिणामी है ये चंजेवल है ये परिवर्तनशील है इसमें बदलाव होता है गया जी? हाँ जी। तो परिणाम का तब चेंज है यहाँ पर उसकी मेजरमेंट के रूप में नहीं है इसका जिससे जिसको नापा जा सकता उस रूप में नहीं है इसका मतलब परिणामी नहीं का परिणामी नहीं नहीं नहीं नहीं का मतलब होता है चेंजेबल अच्छा चेंजेबल ठीक है अच्छा हाँ परिणामी का अर्थ ये ना जी की चेंजेबल है तो चेंजेबल किस रूप में है कि एक दूसरे से तो चेंज नहीं हो सकते मान उसमें बदलाव होता ना जैसे यदि मान लीजिए सत्र में यदि बदलाव ना हो तो बुद्धि रूप में कैसे बनेगा अच्छा अच्छा अच्छा तो बुद्धि में, में बदलाव ना हो तो अहंकार रूप में कैसे बनेगा यदि अहंकार अच्छा, में अच्छा, परिणाम ना हो तो वह फिर सत्र शब्द स्पर्श रूपंध में रूप में कैसे बनेगा तो चेंजेबल जो कह रहे हैं फिर आप ये तो नहीं है की जो सत्व है वो रज बन जाएगा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। जी। ऐसा मतलब चाहता था ना वो नहीं उसका सत्य तो सत्व ही रहेगा अच्छा, रजस ही रहेगा तमस तमसी रहेगा पर परंतु सत्य रजस तमस तीनों मिले मिल करके जो फिर उसमें बदलाव होगा ना जी अच्छा मिले हुए बदलाव है अच्छा वो जो है उसमें बदलाव हो रहा है न सत्य गुण की प्रधानता सत्य अधिक हो रहा है रजोगुण कम हो रहा है कहीं पर रजोगुण अधिक हो रहा है सत्य गुण कम हो रहा है वो तीनों गुण के किसी में अधिक किसी की प्रधानता किसी में किसकी प्रधानता मैं आप समझ गया, आप समझ समझ गया गया जी हो रहा है तभी तो सृष्टि बन रही है ना नहीं ठीक है समझ गया मैं ये पक्का करना चाहता था की हाँ जी उसमें बदलाव होता है नी ठीक है बोलते हाँ जी अच्छा एक और चीज में बताऊँ इसके साथ साथ एक और मैं कहना चाह रहा हूँ शायद आपने पकड़ा कि नहीं पकड़ा यहाँ पर यह है कि प्रायः व्यक्ति अपने आर्य समाज के विद्वान लोग जो उदाहरण देते हैं सामान्य जनता में कि देखो जिसमें बदलाव होता है वह अनित्य होता है पृथ्वी में चेंज है पृथ्वी चंजेबल है पृथ्वी परिणामी है सूर्य परिणामी है जो कुछ भी हम संसार के चीज देखते हैं वो परिणामी है तो जो परिणामी होता है वो अनित्य होता है और परमात्मा जो है अपरिणामी है और क्या कहते हैं आत्मा जो है अपरिणामी है परंतु ये संसार परिणामी है तो हेतु देते हैं कि जो जो परिणामी होता है वह अनित्य होता है समझ गया जी तो जो जो परिणामी होता है वो अनित्य होता है ये चेंज ये जो हेतु दिया जाता है यदि कोई विद्वान हो तो तुरंत पकड़ लेगा कि ये तुम्हारा गलत है ये उदाहरण सामान्य रूप से लोगों को समझाने के लिए मोटे तौर पर ठीक ठीक चल जाएगा परंतु तो यदि किसी विद्वान के सामने बात कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा समझ गए हाँ जी किसी विद्वान के सामने कहेंगे तो नहीं मिला जी नहीं मिला माय ठीक हाँ? हाँ, है जाओ तो ये जो है क्यों क्योंकि यहाँ पर प्रकृति को परिणामी कहा है सामस को परिणामी कहा है तो जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि परिणामी है तो ये अनित्य है तो क्या सत्त समी अनित्य है डॉक्टर साहब हाँ जी समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ नहीं आप मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हैं यहाँ पर तो उस मिले हुए परिणाम या तो ये हेतु देना हम लोग को बंद ही कर देना चाहिए जो विद्वान है उनको कि जो परिणामी है वो अनित्य है अनित्य के लिए कोई दूसरा हेतु देना चाहिए या दे रहे है ये हेतु तो सामान्य जनता के लिए ठीक है समझाने के लिए परंतु विद्वान यदि कोई होगा तो वहां पर पकड़ सकता है हमें विद्वान क्योंकि यह है कि यहाँ पर प्रकृति को परिणामी कहा गया है और प्रकृति तो नित्य है प्रकृति तो अनित्य नहीं है तो प्रकृति जब नित्य है तो ये हेतु तो देना कि जो परिणामी होता है वह अनित्य हो गलत हो गया ना जी हाँ जी इसीलिए नित्य दो तरीके का होता है तो भाव ध्यान दखे और... आगे आएगा, आगे पढ़ाऊंगा कैबल्यपाद्यादी में आएगा दो तो ने कहा कि दो तरीके की नित्यता है एक परिणामी नित्यता एक अपरिणामी नित्यता परिणामी नित्यता जो है प्रकृति है और अपरिणामी नित्यता ईश्वर और जीव है आत्मा माने आत्मा है अपरिणामी नित्यता ये आत्मा अपरिणाम देता है आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता परमात्मा में कोई बदलाव नहीं होता परंतु प्रकृति में बदलाव होता है प्रकृति में यदि बदलाव न हो तो सृष्टि नहीं बनेगा हाँ जी। वह केवल अपने ही रूप में रहे उसमें यदि परिवर्तन न हो तो बदलाव ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटोन जो है वह जिस उसका जो ठीक है अपना स्वरूप है परंतु उसमें यदि कोई चेंज ना हो तो ये आगे सृष्टि बनेगी एटम इत्यादि से आगे हाँ बनना चाहिए मोलक्यूल सेल्स इत्यादि बनेगा ना नहीं बनेगा ना जी हाँ जी तो इसीलिए नित्यता दे आर टू टाइप्स ऑफ नित्यता मैंने अटर्नलिटी क्या कहेंगे नित्यता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे एटर्नल ठीक अटर्नल तो जो एटर्नल जो है दो तरीके का हो गया एक एटर्नल और एक है चेंजेबल एक अनचेंजेबल एटर्नल।, तो एटर्नल जो है आत्मा परमात्मा है चेंजेबल एटर्नल प्रकृति है जी समझ गया हाँ जी ये हेतु देना चाहिए अनित्यता में अनित्य में की जो जो नष्ट होता वो अनित्य है ये तो ठीक है संसार नष्ट होता है सूर्य नष्ट कोई हम देखते हैं कि घड़ी आज लिए वो नष्ट हो गया तो जो नष्ट नाशवान है वो अनित्य है इसीलिए क्या बोलते हैं पृथ्वी नाशवान है सूर्य नाशवान है, है इसलिए सब अनित्य है जिसका संयोग होता है उसका विभाग होता है माने क्या बोलते हैं जिस जिसका उस आपस में मिल करके हुआ है तो इसीलिए ये जो है अनित्य है जो नाशवान है यह हेतु हमें देना चाहिए अनित्यता में ये अनित्यता में, में है, है उसमें अनित्यता है जी हाँ, नित्यता, नित्यता है। हाँ और ये हेतु नहीं देना चाहिए कि जो है कि जो जो चेंजेबल है वो अ, वो जो है अनित्य है ये हेतु कोई विद्वान लगा तो पकड़ लेगा तो ध्यान रखिएगा हाँ जी अब आगे ये क्या कर रहे हैं कि परिणामी आगे कर कि जो परिणामी है परिणामी है बदलने वाला है चेंजेबल है और आगे कह रहे संयोग विभाग धर्मान ये संयोग विभाग धर्म वाले भी है ये सत्य समस्त आपस में मिलते भी और अलग भी होते हैं अलग अलग भी होते हैं उसमें संयोग भी धर्म है और विभाग भी धर्म है तो संयोग विभाग एक गुण है इससे भी देख लो इससे भी पता चलता है कि सत्य समस्त द्रव्य है परस्त, परस्त।, कहां परस्त है कहा परस्त कहाँ है वो परस्त। परस्त, परो, परस्त, परो तो मैंने कही दिया तो आप क्या ध्यान दे रहे थे आप मैं उसका समास सब तोड़ के बता दिया था परस्त क्या है मैंने पूरा बोला था भाई परस्परम का अर्थ है अन्यून्यम उपरक्ता संश्रेष्टा प्रभागा अंशा ये शाम ये तो मैंने कही दिया था कि भाई अल एक दूसरे से उपरक्त उपरक्त है परस्परम उपरक्त यहाँ पर संधि हो गया परस्पर उपर का उपरक्त का परस्परों पर मैंने एक दूसरे से उपरक्त मिले जुलेक्त उपरक्त माने संशिष्ट मिले हुए उपरजित रक्त कहते नी ये ये इस चीज से उपरक्त है उपरंजित है जैसे आपने सफेद में लाल रंग डाल दिया सफेद कपड़ा में तो क्या हो गया वह कपड़ा लाल रंग से उपरक्त है मिला हुआ समझ गए तो ये सत्वर कौन हो भाई मैं बार बार अभी पढ़ा रहा हूं हेलो लैपटॉप ओहो अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं दस मिनट में आ रहा हूँ दस मिनट में आ रहा हूँ अच्छा ठीक है ठीक बस ठीक है तो मैं बता रहा था कि परस्परोप रक्त प्रभागा एक दूसरे से मिले हुए प्रविभाग वाले, वाले है सतमस तो और सतमस परिणामी हैं और सतमस संयोग विभाग धर्म वाले हैं तो संयोग विभाग धर्म वाले हैं इस पर मैं कह रहा था कि संयोग विभाग धर्म संयोग और विभाग धर्म किसका होता है ये तो संयोग और विभाग धर्म है बताया जी संयोग और हाँ, संयोग और उनका अलग होना मिलना दोनों उनके धर्म है या गुण है उनके गुण है उनके गुण है तो धर्मी कौन हो गया सत्व और सतम समस तो यहां पर स्पष्ट संयोग विभाग धर्माना ये कह रहा सत्व की समस द्रव्य है ये गुण नहीं है लोग जो व्याख्या कुछ एक व्यक्ति विद्वान करते हैं व्याख्या कि सत्व समस ये गुण है क्वालिटी है धर्म है और किसी द्रव्य में होता है ये गलत है यहां पर सिद्ध करें कि यदि सत्व समस गुण हो तो गुण गुण में कैसे रहेगा जी गुण तो गुणी में रहेगा लाल गुण उस पदार्थ में रहेगा परंतु गुण में गुण होता है क्या गुण में गुण नहीं हो सकता गुण गुणी में होता है समझ गया जी डॉक्टर साहब हाँ जी मैं समझ रहा हूँ इनमें गुण है गुनी गुनी नहीं आ, है, नहीं इसलिए इस, गुनी नहीं है पर ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि लोग इसकी व्याख्या गलत करते हैं हाँ जी तो सत्व प्रजन संयोग और विभाग धर्म है गुण है और जब संयोग विभाग किस में होता है संयोग तो विभाग धर्माना जो ये विशेषण दिया है तमस इससे भी साबित होता है कि सत्व और और ये ये द्रव्य हैं समझ गए तो संयोग विभाग धर्मान संयोग और विभाग धर्म वाले हैं भाई ये समझ में आ रहा है समझ रहे हैं ना इसको मैं जो हेतु दे रहा हूँ समझ और आगे कर रहे हैं कि इतरे तरोपाश्रय उपार्जित मूर्तय बोल रहे हैं कि इतरे तर उपार तर तरो पास उपार्जित तरह बोल रहे हैं एक दूसरे के आश्रय से उपार्जित मूर्त उपार्जित, उपार्जिता उपार्जिता उपार्जिता मूर्तय यही ऐसा इसकी जो है इसकी व्याख्या जो कीजिएगा इसको ऐसा कीजिएगा की कि इतरे तर मान इतने तर उपार्जिता मूर्ति ही यही ऐसा कर दीजिए जिनके द्वारा जिन सत द्वारा उपार्जित मूर्ति है इतरे तरह के सहायता से मैने एक दूसरे की सहायता से एक दूसरे की सहायता से उपार्जित मूर्ति है जिनके द्वारा अर्थात ये तमस जो है इन तमस के द्वारा जो मूर्ति बन रहे हैं माने वो सत व्रज तमस जो ये मूर्ति रूप में रूप में इस रूप में आया है हमारा शरीर पूरा ब्रह्मांड ये जितने भी मूर्ति रूप में आया हुआ है बुद्धि से लेकर के आगे पृथ्वी जलग्नि वायु आकाश के परमाणु वर्ष पूरा संसार ये बता रहे हैं कि उपार्जित इतने एक दूसरे की सहयोग से उपाश्रय माने आश्रय से सहायता से सहयोग से तो एक दूसरे के सहयोग से आश्रय से उपार्जित मूर्ति वाले हैं माने ये जो है सतु समस जो मूर्ति रूप में जो आया हुआ है वह सतु समस एक दूसरे की सहायता से आया हुआ है अकेले सतव भी मूर्ति रूप में नहीं हो सकता रजस भी नहीं हो सकता तमस भी नहीं हो सकता ये सत्व रजस तमस एक दूसरे की आश्रय से एक दूसरे को सहायता करके एक दूसरे की सहायता से मूर्ति का उपार्जन किया हुआ है मूर्ति को प्राप्त किया हुआ है समझ गए जी हाँ जी भाई जी समझे आप दूसरे की सहायता में हाँ मूर्त रूप में जो है ये ये जो प्राप्त जो मूर्ति रूप में जो प्राप्त है ये एक दूसरे की सहायता से है एक दूसरे की आश्रय से है आचार्य अच्छा एक प्रश्न मैंने पूछना था इसमें कि, और ये हो सकता है विशेष दर्शन में वो इसमें नहीं हो कि हमेशा जिस तरह हम तीन कह रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल या सतराजस कमस खास आपने एक कहा था कि एक अकेला सत्व भी नहीं हो सकता अकेला रजस भी नहीं हो सकता एक तमस भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो नहीं सकता है कि तक खाली तक वो आपस में मिले ना हो तीनों हमेशा मिलेंगे या ऐसे भी हो सकता है कि सत्व और रजस मिले हों उसमें तमस ना हो नहीं वो होगा ही तीनों होगा तीनों हो हो हमेशा होंगे एक अधिकता किसी की अधिक हो सकती है कम किसी की हो सकती है तीनों हमेशा होगा एक अलग चाहिए किसी की प्रधानता होगी किसी की गौण होगा परंतु जो प्रधान होता है उसके नाम से कह देते हैं वो एक अलग चीज है सत्य रजस तमस में सत गुण की प्रधानता अधिक है और रजोगुण तमस गुण दबा हुआ है तो इसलिए हम सात्विक गुण वाले कह देते हैं वो एक अलग चीज है परंतु उसमें रजोगुण और तमोगुण भी है तीनों परस्पर मिलकर के ही मूर्ति रूप में होंगे समझ गए हाँ जी हाँ तो इतने ही रहने दीजिए आज बार बार वो लोग आ रहे हैं घंटी बजा रहे हैं मैं यहाँ कोई बात नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा जी फिर फिर सोमवार को श, आ, बारे, बारे, चार बजे मैं तैयार हूँ पाठ पूर्ण पूर्ण अच्छा पूर्ण से पूर्णमा दया पूर्ण मेवा अवशिष्य शांति शांति शांति शांति आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी आपकी दिवाली अच्छी मनाई जाए वहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा नमस्ते